मैं हूं गोपाल वाग दूरदर्शन मुंबई का एम्प्लॉय हूं और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज विशेष मुंबई से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रवीण कुमार मोहरे जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और उनका फिल्मों में कैसा आना हुआ फिल्म डायरेक्शन में कैसा उनका जाना हुआ ये सारी बातें और साथ ही साथ ईश्वरीय जो अनुभव है एक ईश्वर के साथ या भगवान का सहयोग उन्हें कैसा मिला फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को श करने में वो सारी कहानी हम लोग आज उनसे सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से प्रवीण कुमार मोहरे का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं आप बहुत अच्छा हो बस शिव की कृपा है जी जी जी और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका इंट्रो में और फिल्म इंडस्ट्री से कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए हमें मैं, मैं प्रवीण कुमार मोहरे अभी फिल्म डायरेक्टर प्रवीण कुमार मोहरे बन चुका हूँ जी और 2005 से मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ सेंसर बोर्ड में एज ए रिप्रजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा था और असिस्टेंट डायरेक्शन में भी काम कर रहा था दो हज़ार में मैं करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी मैंने फिल्म सेंसर बोर्ड के खिलाफ और देन उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता धीरे धीरे मायूसी छाती गई करप्शन के खिलाफ बहुत पैसा आता था उस वक्त मुझे भगवान को मैं भूल चुका था बस पैसे का एक गुरूज छाया हुआ था मेरे अंदर जब करप्शन के खिलाफ लड़ने के बाद में जब हताशा नजर नज़र आई सौ सौ रुपए के लिए भी मौताज होना पड़ा मुझे काम करने की इच्छा ख़त्म हो गई धीरे धीरे 2020, 21 आ गया कोरोना पीरियड का दौर था सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी परेशानी में जा रही थी अभी फिल्म बनाना भी उन... काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए भारी गिर जाता है लेकिन 2021 में 2021 के दौरान मैं भगवान से ज़्यादा कनेक्ट हो गया हम्म हम्म क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था मैंने खुद आ, हमारे गणपति की मूर्ति हमारे घर पर स्थापित की और उनके सामने शिवजी की और कंटिन्यूशन में नमन करता रहा उतना पूजा तो नहीं कर सकता लेकिन दिल से मैं झुकता था हमेशा क्योंकि मेरे लिए वही एक सहारा था मुझे खुद को बचाने के लिए अचानक 2021 के दौरान मुझे जैन मणि विद्यासागर इनके शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे खंडाला बुलाया गया कि आप डायरेक्शन के लिए आपको आना है तो वहां मुझे बोला गया कि आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा आप आओगे क्या नहीं, नहीं। तो और प्लस अपने खर्चे से आना है जब जेब में सौ रुपए है और आपको अगर बुलाया जाता है कि अपने खर्चे से आ जाओ आपका एक भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किसी से थोड़ा सा दो तीन सौ रुपये और उधार मांगा तो मेरे साले ने तकरीबन पाँच सौ तक मुझे सेंड कर दिया और मैं उसी पैसे से मेरे वाइफ ने बोला कि जाओ अभी घर पर तो बैठे ही रहते हो पुराना पेड़ भी चल रहा है दो के पांच जनवरी की बात है मैं खंडाला चला गया और वहाँ है वहाँ।, वहाँ पे मैंने विद्याशागर डायरेक्शन में काम किया वहाँ भी डायरेक्शन में काम किया जी लेकिन वहाँ से कुछ चीजें ऐसे मेरे सामने आई कि आ, मुझे कुछ चीजें बोला आ, जो हमारे डायरेक्शन मिनिस्टर अर्जुन राव जी थे उन्होंने बोला की प्रवीण डायरेक्शन कर सकता है हम्म हम्म वही चीज़ वहाँ से हुई अब जैन मुनि विद्यासागर की जिनका एक्चुअली कोई अलग धर्म मानते हालांकि मैं बचपन से हमारे पर संस्कार है कि सब धर्म मेरे हम्म हम मैं शिवजी को हमारे आराध्य दैवत है उनको तो मानता हूँ लेकिन सभी धर्म का मैं हमेशा पालन करता हूँ बस वही मेरे अंदर एक अच्छा थी और भगवान से तो जुड़ा हुआ था मैं दो बीस इक्कीस में जुड़ना चालू हो गया तो भगवान से ज़्यादा उसके हुँ, बाद में अचानक वहाँ से आता हूँ तो पैसा तो कुछ भी नहीं मिला था लेकिन मन में शांति एक जरूर मिली कि मैंने कम से कम ये नहीं सोचा कि जैन मनी विद्यासागर के ऊपर फिल्म है और मैं उनके ऊपर बना रहा उनके उप, उनके इसमें काम किया और मुझे एक भी पैसा नहीं मिला खुशी हुई कि वहाँ से कुछ मुझे मिला ऐसा मुझे लगा अचानक मुझे आ, आ, मेरे भाई ने नागपुर बुलाया नागपुर में जाता हूँ तो वहाँ हमारी एक बहनी है उन्होंने बोला कि हमारे जो पुरातन देव है शिवजी आज चौदह जनवरी संक्रांत का दिन है आप जाओ वहाँ पे और दर्शन लेके आ जाओ तो मैंने बोला जंगल में है वो वहाँ क्या अभी चालू होगा गया दस साल हो गए मैं कभी गया नहीं तो जाके जा, जाके देखूँ तो मैं अचानक चला गया वहाँ और जाने के बाद में गायमुख बोलते हैं बोलते गाय के मुंह से पानी निकलता है हमेशा और पहाड़ के एकदम नीचे ही है तो वहाँ गया और भगवान के सामने मैं थोड़ा सा मन के रोता रहा रोया मैं कि मैं तो ख़त्म हो गया अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा तो अचानक उसके बाद में वो दर्शन होने के बाद में मैं, मैं बाहर आया तो मुझे आँखों के सामने जैसे मैं पहाड़ी की तरफ और मंदिर की तरफ देख रहा हूँ तो मैं खुद को ही एक नेक्सलाइड के रूप में देख रहा हूँ और प्रेमिका के रूप में एक लड़की एक पुलिस इंस्पेक्टर लड़की को लेके मैं भगाते हुए जा रहा हूँ ऐसा चित्र मेरे आंखों के सामने झलकने लगा ये क्या चित्र देख रहा है मुझे मैं मैंने बोला ऐसा ही होगा ये दिख रहा है ऐसे ही और जैसे जैसे मैं पहाड़ी की तरफ तो वो चित्र मेरे आँखों के सामने से वो जो चलचित्र चल रहा था अभी लोगों को तस्वीर दिख रही मुझे वो चलचित्र दिख रहा था जैसे फिल्म की स्टोरी चल रही है जैसे जैसे पहाड़ी लोकेशन से मैं धीरे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता हूँ इन द फोर आवर्स जर्नी टोटल पूरी स्टोरी तैयार हो गई चार घंटे के इसमें और पूरी जो अभी आप लोगों के सामने जो मेरी फिल्म है शेरच्छित प्रेमाचा वो फिल्म की पूरी स्टोरी तैयार हो गई चार घंटे में वहाँ से मैं गांव आता हूँ मेरा जो नेटिव प्लेस है वहाँ आता हूँ और वहाँ के मेरे पत्रकार दोस्त को मैं बोलता हूँ पंद्रह तारीख को कि पंद्रह जनवरी की मुझे फिल्म बनानी है तो बोले फिल्म के लिए तो पैसा लगेगा ने बोला पता नहीं मुझे मेरे जेब में तो पाँच सौ रुपये है लेकिन मुझे अंदर इंटरनली बोला गया कि आपको फिल्म बनानी है और मैं स्टोरी भी तैयार हो गई वहाँ स्टोरी हो गई और अचानक मैं मैं आपको इसीलिए बोला कि मैं पा मैं 10 दिन में आ रहा हूँ वापस बॉम्बे से हम इस पर काम करेंगे मैं बॉम्बे गया वहाँ मेरे वाइफ को बोला आप स्टोरी टाइप करो मेरे वाइफ ने स्टोरी टाइप की और देन उसके बाद में मैंने भगवान के सामने वो स्टोरी रखी हमारे गणपति बाप मेरे घर पे हमेशा रहते हैं तो वहाँ पे रखा तो हमारे घर पर कछुआ है वो जाके स्टोरी पे बैठ गया hmm. अब बोला जाता है कि कछे को लक्ष्मी का वहाँ अ, मुझे वरदान हाँ वो बोला जाता है तो वो स्टोरी के ऊपर बैठ गया अब उसके बाद में मुझे लगा कि यार भगवान कुछ बोलना चाहता है और मुझे यानी कुछ बता रहा है कुछ इंटेंस कुछ दिखा रहा है मुझे और उसके बाद में मैं उसी स्क्रिप्ट को ले फिर उज्जैन चला गया उज्जैन जाके आ, मैंने वहाँ महाकालेश्वर के मंदिर में वो स्टो स्टोरी को चढ़ाया मैंने उसके बाद में मैं ऑडिशन के लिए नागपुर चला गया वहाँ ऑडिशन लिया और बस वहाँ से जो चालू हुआ बूंद बूंद तालाब ऐसे मेरी फिल्म की सूरत हुई किसी ने सौ रुपए की मदद की मेरे फिल्म के लिए किसी ने पाँच सौ की, की किसी ने हज़ार रुपये की ऐसा करते करते करते करते धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हुआ पहले टेन इकट्ठा हुए टेन मैंने हैदराबाद इंडस्ट्री के जो कैमरा मैन हैं उनको भेज दिया मैंने बोला शूटिंग करनी है भैया आप मैं एक महीने के बाद हम शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपको आना है तो एडवांस के दो दस हज़ार अभी इंडस्ट्री में दस हज़ार तो कुछ भी मायने नहीं रखता मेरे ख्याल से तो फिल्म इंडस्ट्री में नथिंग गए <laughs> लेकिन उनको एक ट्रस्ट मैं अब मैं सेंसर बोर्ड से हूँ तो कई लोग पहचान के हैं मेरे तो एक ट्रस्ट उनको भी था कि प्रवीण झूठ नहीं बोलता तो उन्होंने यकीन माना और दस उन्होंने ले लिया फिर धीरे धीरे धीरे करते करते ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ और हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई और करते करते जब डायरेक्शन की बात आई तो डायरेक्शन के लिए भी मैंने तकरीबन हमारे कई बड़े डायरेक्टर हैं हमारे मराठी इंडस्ट्री के उनको बोला तो उन्होंने बोला कि कोरोना पीरियड चल रहा है तो वहाँ नहीं जा सकते हैदराबाद के मिस्टर शिखरा बाबू उनको भी बोला मैंने कि आप सर डायरेक्शन कीजिए वो बोले कि मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता प्रवीण अभी क्योंकि मुझे भी कोरोना हो चुका है <laughs> अब मैं फंस गया क्योंकि इसमें मैंने बोला मैं यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ कैसे हो सकता कैसे है हो सकता? मैं डायरेक्शन एक्टिंग और डायरेक्शन कैसे कर सकता हूँ मैंने कर हो सकता कैसे हो सकता है और मैं मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कर रहा का असिस्ट का थोड़ा नॉलेज है तो बोले नहीं तुम्हारे अंदर एक डायरेक्शन है डायरेक्शन का एक कीड़ा है कि तुम कर सकते हो तो बोले दो तीन असिस्ट को असिस्टेंट को साथ में रखो तुम कर लोगे अब ये भी बड़ी बात हो गई मैंने जैसे कि मुझे मेरी खिल्ली उड़ा रहे ऐसे बोल रहे हो <laughs> तो मैंने आ, और ऐसी नहीं कि मेरी फिल्म ऐसी है कि बिना जंगल की तो मेरी फिल्म ही नहीं है आउटडोर लोकेशन ज़्यादा है घर के अंदर तो है ही नहीं, है नहीं। कि मैं समझा और प्लस मेरी नेक्स्टलाइड के ऊपर फिल्म है तो डेढ़ सौ लोगों का क्राउड मेरे पास में है और डायरेक्शन कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ सब बंदूक चला रहे ये चला रहे कैसे करूंगा मैं मैं थोड़ा सा लेकिन एक इंटरनल आवाज आती है कि तेरे को अभी हैंडल करना ही पड़ेगा पर पर्याय नहीं है न तेरे पास इतना पैसा है की तू और किसी को खींच ले यहाँ पे आ, मिस्टर राकेश भोसले है बॉम्बे के जो बिजनेस टाइकोन है उन्होंने मेरी फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए भाऊ कदम को मैंने बोला था लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से मराठी के जो अच्छे एक्टर है वो वो नहीं आ पाए जब पिताजी के कैरेक्टर करने वाले थे राकेश भोसले जी एक्सेप्ट हो गए और वो उन्होंने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया विदाउट मनी वो नागपुर आए और उन्होंने वहाँ शूटिंग लोकेशन पर एक हफ्ता बिताया और उन्होंने मेरी फिल्म में एज अ पाटिल का कैरेक्टर किया ऐसा ऐसा उस जो पीरियड चल रहा था वो बारिश का सीज़न चल रहा था इस बारिश के सीज़न में अब बारिश और शूटिंग ये तो और आउटडोर शूटिंग यानी और भारी और भारी और, और जंगल के अंदर तो कैसे हो सकता है लेकिन तजुब की बात है कि जब बारिश का माहौल खड़ा हो जाता था तब मैं झुक जाया करता था और भगवान को जब याद करता था तो आसमान जो बादल उमड़ आए हैं वो साइड को हट जाते थे और बूंदाबांदी जो आ, आ रही थी वो भी थम जाती थी और एक किलोमीटर जाके बरस जाती थी लेकिन मेरे पूरे दो स, दो महीने के पीरियड में कभी भी बारिश ने हमें परेशान नहीं किया अरे वाह ये बड़ी और जिस सीन में मुझे बारिश चाहिए भगवान का एक अलग ही तरह का चमत्कार है कि जिस सीन में मेरे को बूंदाबांदी चाहिए ज़्यादा नहीं बूंदाबाँदी उसी सीन में और कंटिन्यूटी के हिसाब से दो ही बार बारिश वो भी बूंदा बांदी भगवान जिस जगह जरूरी है उसी जगह पे आपको नेचुरल बारिश दिखेगी मेरी फिल्म में लोग टैंकर लगाते बारिश के लिए फिल्म में मैंने टैंकर नहीं लगाया मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी भगवान ने ही बारिश भेज दी उस दिन ऐसा हुआ और ना ही कैमरे के लिए मुझे प्रोटेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इस तरह से हमारी पूरी अक्की फिल्म शूट हुई और शिरजचित प्रेमाचार्य अच्छी तरह से आई होप कि अच्छा लगेगा जो भगवान की ही देन है जिसमें मैंने कोरोना पीरियड के अलग दौर को मैंने बताया और डेढ़ सौ लोगों ने मेरे फिल्म में काम किया नक्सलाइजेशन का एक अलग पार्ट बताया और नक्सलाइजेशन और मिलिट्री वालों के बीच में भाईचारे का एक अलग तरह का पार्ट बताया और नक्सलाइट भी तकरीबन एक तिरंगा नेशनल फ्लैग को भी सैल्यूट करता है उसकी पूजा करता है ऐसा मेरे फिल्म में दिखाया गया आ, हर तरह से मैसेज दिखाने का मैंने प्रयास किया फिल्म के अंदर जी, और फिल्म कम्प्लीट हुई मेरे फिल्म में पाँच गाने हैं जो आपके अच्छे लगेंगे जो जल्द से जल्द अभी रिलीज होंगे चलिए प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए और जो जिस तरह से आपने बताया कि जीरो बजट में आपने फिल्म बना के सबके सामने एक जो है आश्चर्यचकित करने वाला कार्य आपने किया है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडी मॉट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर रहो हैला कहला नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और प्रवीण कुमार मौर्य हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और उन्होंने जिस तरह से अपनी विचार अपने भावनाएं फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि प्रोडक्शन डायरेक्शन ये सारी चीज़ें और एक्टिंग भी खुद की है फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे ये चीज़ें हुई और अभी मैं चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी से आपका कैसे जुड़ना हुआ ब्रह्मा कुमारी इसके साथ क्या सीखा आपने वो थोड़ा सा बताए आ, मुझे एक समझ में आया मैं जिस मेन हमारे जो धर्म है मानव धर्म मेरे मैं आपको बता दूं कि मैं मेरी जो बचपन से मेरी शुरुआत एक गांव खेड़े से हुई एक विलेज से हुई तब मैं गाय भैंस चढ़ाता था उस बीच में हम मांस मछली मछली वगैरह सब खाया करते थे लेकिन अचानक हमारी गुरुजी है कुलरकर गुरुजी उन्होंने मैं तो गाय भैंस चराने वाला पढ़ाई छोड़ चुका था बचपन में ही पढ़ाई छोड़ चुका था लेकिन वही गुरु जी आए गुरु का होना इंसान की ज़िंदगी में बहुत अनमोल है जी. और वो गुरु बहुत ज़रूरी होता है चाहे कोई भी स्टेप में हो चाहे बूढ़ा भी हो जाए तो आदमी को है ना कभी कभी गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है वैसे ही उस बचपन में एक गुरु मेरे ज़िंदगी में आए और उन्होंने जब मुझे पढ़ाया वहाँ हिस्ट्री हिस्ट्री में गौतम बुद्ध वर्धमान महावीर ऐसे कई लोग जिनके बारे में बोला उन्होंने सिखाया उस वक्त मैंने मांस मटन वगैरह छोड़ दिया उनके इस पर उन्होंने तो जबर जबरन बच्चों को भेजा और मुझे जब मैं गाय भैंस चढ़ाता था वहाँ से उठा के लाया और मुझे स्कूल में बिठाया गया था अच्छा तो एक्चुअली मुझे स्कूल का कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन जबरन बच्चों को भेजा गया और वहां से उठा के मुझे में लाया। <laughs> अब उन्होंने पंद्रह <laughs> दिन में मैं दूसरे नंबर पे आ जाता हूँ स्कूल में <laughs> ये भी बड़े आश्चर्य की बात हुई फिर लेकिन मेरे लिए वो गुरु बहुत मायने रख गए क्यूँकि उनकी जो शब्द थे वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध और हर धर्म के लिए जो सम्मान की भावना वो मुझे वहाँ वहाँ से प्रेरणा मिली और जैसे जैसे मैं बढ़ते गया तो मैं हर लोगों के साथ में रहता गया हर धर्म के लोग मेरे साथ में जुड़ते गए तो मैंने देखा कि आ, मैं हर जगह तो रहता हूँ तो अगर मैं मुस्लिम लोगों के साथ में रहता हूँ तो तब मेरा शिव या फिर मेरे शंकर जी वो नाराज होना चाहिए या फिर उनके उनके जो अल्लाह वो नाराज होने चाहिए अगर मैं ये करता हूँ तो Uh, कभी गौतम बुद्ध को मान लेता था कभी वर्धमान महावीर तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे पता चल रहा था कि नहीं ये तो सब एक ही है वे पेरियोडिक इन इन्होंने जन्म लिया है फिर जैसे जैसे बॉम्बे आया तो यहाँ पे फिर बाद में तब तक मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था मेरी वाइफ तो जा रही थी लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी में आखिर क्या है कई लोगों को ब्रह्मा कुमारी के नाम से कुछ अलग ही नजर आता है शायद उनको पता नहीं कि वो वही कार्य करते हैं जो मानवधर्म है ब्रह्मा कुमारी में भी शिव का खास करके बताया गया कि शिव एक मेन शिव जो शिव यानी सब कुछ है एक मेन मेन जिसकी रचना जहाँ से रचना हुई वो शिव जहाँ से हमारी सबकी रचना हुई और जिनको मैं शंकर जी को मानता था शंकर जी तो हमारे शिव के ही शिवलिंग शी, ही सामने रखते हैं और प्लस प्रजाप्रिता ब्रह्मा कुमारी में देखा कि वो हर धर्म को समान मान रहे हैं तो मुझे लगा कि यही तो मेरा कार्य है जो जिनको मैं मानता हूँ कि हर धर्म मेरा बस और प्रजा प्रिता पे, ब्रह्मा कुमारी वाले भी वही कर रहे हैं तो मैं मुझे यानी उनके प्रति एक आदर और निर्माण हो गया तो मेरे वाइफ को बोला कि नहीं आप जाओ एक अच्छा है क्योंकि वो किसी एक एक ही धर्म को पकड़ के नहीं है ओके वो सब धर्म को मानते और ख़ास करके तो मेरे शिव को मानते हैं जिसको मैं जिन्होंने मेरे को ये किया तो वो तो मेरे आराध्य देवत है तो यही हमारा रास्ता हो सकता है तो मेरी वाइफ जानने लगी फिर अभी जो मेरे साथ में फिर मैं तो नहीं जाता था प्रजातेता ब्रह्मा कुमारी लेकिन मेरे साथ में अभी ये जो हुआ फिल्म के बारे में तो मुझे उन्होंने एक दिया कि नहीं बेटा यही से तेरे को आगे निकलना है ओके तुझे इनके माध्यम से और कुछ करना है इसके लिए तुझे कुछ इंटरनली बातें उन्होंने उनकी मेरे आत्मा से बोली गई जिनको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता हाँ वो बातें ऐसी है कि अगर मैं बताऊँ तो शायद कोई हंस पड़ेगा अगर 500 रुपए की भी बात तो हंसने वाली है जो मैं जो हो गई लेकिन वो एक ऐसी बात है कि वो भी वो 500 से कहीं और है ज्यादा है जिसको याने, अगर बताया तो हंसेंगे और लेकिन अगर ठाने तो सच में मुमकिन है सच में मुमकिन है लेकिन मैं अकेले का साथ नहीं चाहता वहां पूरे समाज का साथ चाहता हूं चाहे वो हर धर्म का हर धर्म का उसका साथ चाहता इसलिए मुझे एक इंटरनल आत्मा ने बोला कि आप जाओ तुम्हें जाना है और जाके तकरीबन कुछ ऐसा अपनी तरफ से एक एक कुछ राशि इस ब्रह्मा कुमारी को दो आप का वहाँ से ही कुछ आपको और आगे निकलने का रास्ता मिलेगा ऐसा बोल के मुझे यहाँ भेजा गया मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन मैं आ गया तो वही होता है अगर हम सच्ची भाव से और सच्ची भक्ति से अगर हमारे मन में अगर कपट ना हो और लालच ना हो और हम उस भगवान के शरण में चले जाएं तो सच में, में वो ऐसा कुछ देता है हमें जिसकी अपेक्षा भी हम नहीं कर सकते बिल्कुल वही हमारे साथ में होगा जी प्रवीण जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और अभी वर्तमान समय में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर यूथ है अगर फिल्मों की तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज एक या एक संदेश या टेक्निक सिंपल सी बात है सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री आने बहुत बड़ा स्ट्रगल है आजकल तो घरों घर गर कलाकार तैयार हो रहे <laughs> आ, बहुत सारे हैं यूट्यूब डालते इधर डालते उधर डालते हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री होती है यूट्यूब पर डालना या छोटी फिल्म बनाना ये कुछ खास मायने नहीं होते फिल्म इंडस्ट्री में पहले जो स्ट्रगल था अभी तो उससे ज्यादा स्ट्रगल हो गया है पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपको समंदर किनारे घूमते देखे आपके अंदर कुछ एक्टिविटी दिखी तो उसे पिताजी अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हुए, हुए हुए तो वो खास करके पहले जल्दी आ जाता है या फिर आपके पास में पैसा है तो फिल्म इंडस्ट्री में दाव लगाओ और आ जाओ ऐसी बात है यानी पैसा या अपने से खुद पिक्चर पिक्चर में पैसा लगा के फिल्म इंडस्ट्री में आया जाता है लेकिन अभी का युद्ध मतलब यह नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं तो वो कुछ भी नहीं कुछ करे, भी नहीं नहीं हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल क्योंकि भगवान ने अगर गरीब बनाया है और अमीर बनाया है और हर जाति में अलग अलग छोटा बड़ा बनाया है तो उसने कुछ सोच के बनाया अगर हर किसी को अगर समान बनाता अमीर बनाता तो कोई परिश्रम नहीं करता बिल्कुल गरीब को वो मौका मिला है कि वो अपॉर्चुनिटी आएगी उससे भी आगे जाए ताकि आगे के जो है हमारी जो पीढ़ी है आपसे कुछ दृष्टांत मान के हम लोग आगे बढ़े जी हमारे पूर्वज जो है हमारे इतिहास है हमारे इतिहास गवाह है तो शिवाजी महाराज छोटे उनके पिताजी जस सूबेदार थे ओके वो राजा बन गए ऐसे कई ऐसी है, है इतिहास में कि जो छोटे थे लेकिन वो आ गया है उनके मेहनत और काफी तो फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसा ही है एक समंदर है और समंदर में तैरना है तो आपको पहले तो तैराक बनना ही पड़ेगा बिल्कुल इसलिए आपको ये ना समझो कि आप गरीब है या छोटे आपके अंदर टैलेंट भी बहुत बड़ी चीज है यानी पैसे से बढ़कर होता है टैलेंट उस टैलेंट को ऐसा निखारो और सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ो तो एक दिन वो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आपको सच में क्योंकि भगवान को जरूरी नहीं होता कि आप दर हर दिन जाके उसकी पूजा करो या फिर उसको अगरबत्ती लगाओ उस वो आपके मेहनत से खुश हो जाता है लेकिन आप जब मेहनत करते हैं तो अपने उस आराध्य को भी भूलो मत उसको भी थैंक यू बोलो एक बार तो थैंक यू बोलो क्योंकि उसके उपकार अपने ऊपर बहुत है उन्होंने अपने को बहुत दिया है बिल्कुल बस यही चलिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया अपने अनुभवों को साझा करते हुए नए जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं चाहे पैसा हो ना हो लेकिन एक बात यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और थोड़ा सा हैवी कंपटीशन है आज के समय में क्योंकि इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं और हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे क्योंकि प्रवीण जी ने बताया वो चीज़ें हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास आपके अगर टैलेंट हैं आप में कुछ कर दिखाने का ऊनर है तो उसके लिए आप अपने आप को तराशे, अपने आप को समझाए और हर बार जो है ईश्वर को अपने साथ रखें और उनका धन्यवाद करते हुए आप इंडस्ट्री में जो है जैसा भी आपको मौका मिलता है वहाँ पर आप समय पर पहुँचें और अपना दी बेस्ट देकर ऑडिशन आप आ सकते हैं तो जितनी बार आप ऑडिशन देंगे आप सोचिए कि पहली बार मेरा ऑडिशन हो रहा है तो इससे क्या होगा आप हल्के रहेंगे और तनाव फ्री रहेंगे और निश्चित तौर पर आपका समय आते ही आप जो है रातों रात सितारा बन सकते हैं ये आपके नसीब पर है जितना मेहनत आप करेंगे और ईश्वर को याद करके रिलैक्स होके हर चीज़ को स्वीकार कीजिए ऐसा नहीं है कि भाई आज बहुत कंपटीशन है तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा मत सोचिए हमेशा कंपटीशन है तो अच्छा है कि आपके अंदर ऊनर निखरेगा और आप आगे बढ़ेंगे तो शनि प्रवीण जी की कहानी सुनकर भी आपको मोटिवेशन मिलाई होगा जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे तो शिव जी का आशीर्वाद उन्हें मिला और फिर वो जैसे ही आए तो उनके मन के अंदर जो है ऐसे कुछ विचार आ गए और उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया और फिल्म बनाते हुए भी उनके पास पैसा नहीं था तो निश्चित तौर पर जुनून होना चाहिए और मेहनत लगन और विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीरो बजट में भी फिल्म बनके निकलता है तो ये सब चीज़ें जो है ऊपर वाले की कृपा होती हैं लेकिन मेहनत भी उसमें उतना ही लगता है तो कड़ी मेहनत के साथ आप आगे बढे बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को जो नए हमारे युवा साथी हैं इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बहुत बहुत उनको मंगल कामनाएँ है करते हैं अच्छा करें और आगे बढ़े। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करता हूं प्रवीण जी की कहानी सुनकर आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी तो इस प्रेरणा को याद रखें और आप भी अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ें क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं इन्हीं शुभ के साथ